अपने पहले पब्लिक प्रोडक्शन के बारे में हाँ, हाँ, ये जनमेजे नाटक आया वहां से और नेमिजी ने अलकाजी साहब को दिया पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन करने के बाद और कहा कि ये बहुत अच्छा नए किस्म का नाटक है अलकाजी को रिकमेंड किया कि आपको करना चाहिए और वो पूछते भी रहते थे कौन नए प्ले राइट क्योंकि काफी दुखी थे कि नई स्क्रिप्ट उनको भारतीय रीन की अक्सर चुपचाप शिकायत भी किया करते थे अपने कुछ ट्रस्टेडेंट में भी था कि यहाँ के नाटककार कितना खराब लिखते हैं और वेस्ट का कोई घटिया नाटककार भी ले लीजिए कम से कम उसे टेक्निक तो पता है लिखने की उसके ये माध्यम तो पता है हमारे यहाँ के नाटककार देखिए कोई कहानियाँ लिखी जा रहे हैं कोई ये लिखे जा हैं तो मैंने निर्मल वर्मा की कुछ कहानियाँ लगा उन अगर तुम तो कुछ कहानियाँ ही मुझे बताओ जो हिंदी में अच्छी है तो मैंने निर्मल वर्मा की कुछ कहानियाँ भारत तो के रह <laughs> <है महरत कराएं। laughs> <laughs> हर बार हर कैरेक्टर तीन चार बातें करने के बाद कहता है किनारे बैठे हुए के साथ क्या है? तो एक ज़रूर था कि बातें कहीं पर शौक करती बाहर बाहरी थी लेकिन बाहर की दृष्टि से अपनी चीजों को देखना क्योंकि हम भी कहीं बहुत रोमेंटिसाइज करते थे झील कर किनारा था जिस समय जिस तरह की उस समय कहानियां थी सब बैठे थे और फिर उसने ये कहा बियर में छाप ला रहे थे तमाम वो <laughs> उस, उस तरह की चीजें <laughs> तो लगा कि हाँ सच ये बहुत पचकाना है बियर पीने में आखिर तो ये क्वेश्चन अलकाजी में ने पूछना सिखाया तो अपने साहित्य को फिर हमने उस ढंग से देखना शुरू किया वैसे अलकाजी का प्लेस के बारे में इंडियन थिएटर के बारे में क्या रहता था सिवा उनको बहुत अरसे तक राकेश का आषाढ़ का एक दिन और भारती का अंधयोग इन दो नाटकों के अतिरिक्त बाकी लोग के तो प्रति वो बिल्कुल उदासीन थे और कहते तो उनका विश्वास था कहीं जो झलकता था हर बातचीत में ये लोग लिख नहीं सकते उनको आता नहीं तो खराब है उस तरह का ले ये नाटक क्योंकि बहुत से मामलों में उनकी अप्रोच बड़ी उनका लेकिन साथ में कोशिश जरूर थी प्रैक्टिकल आदमी बहुत थे और थिएटर के आदमी थे तो जुड़ना भी चाहते थे और ये तनाव उनमें हमेशा से था किसी को लगा कि मैंने सुना पढ़ते थे अच्छा। थे अच्छा। कोशिश बहुत करते थे अच्छा। हिंदी बोलने लगे थे फुटे और बोलते थे तो बहुत साफ बोलते थे शुरू में बड़ी टूटी फूटी बोलते थे नहीं हमने उनको सन अड़सठ में हाँ। जब अनामिका कला संगम के निमंत्रण पर चौक सर्कल और लेकर के कलकत्ता गए थे जी। तब उस समय जरा ज्यादा निकट से देखा वैसे मुझको व्यक्तिगत रूप से खराब भी बहुत लगा था और वो खराब ये लगा हुआ था कि दस दिन पहले से तो यहाँ के लोग गए थे दो ट्रक सामान गया था वहाँ दस मिस्त्री लगे हुए थे काम हो रहा था फिर भी अलकाजी साहब खुश नहीं थे hmm. और लास्ट अचानक उन्होंने डिमांड की कि चौकियाँ चाहिए 25 तो चौकिया प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए hmm. और उनके ऊपर तिरपाल लगने के लिए चाहिए और कुछ ऐसा हुआ मैंने वो इनचार्ज हम थे वो सारे मैंने बैक स्टेज ये सारे अरेंजमेंट के एंड उनको ये लगा कि हम अरेजमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने किसी और से कहा कि तो हम लोगों को तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी फर्क नहीं पड़ता था मगर हमको लगा कि इतना सारा इंतजाम भी हो रहा है और एक एक नई तिरपाल तो चाहिए तिरपाल तो सिकड़ी रहेगी वो पूरा वोक देना चाह रहे थे बहरहाल एनी वे तो अलकाजी को लगा था कि इतनी सारी तैयारी करके इतना पैसा माने सारे फेस्टिवल में जितना पैसा खर्च हुआ था उतना पैसा माने छ प्ले में जो हुआ उतनी पैसा उससे ज्यादा पैसा दो प्ले में खर्च हुआ a very complex character. और ये जो फ़सीनेस थी ना ये एक एक नहीं बल्कि पांच छह चीजों की वो समझ में आर तो तो चीज बहुत ही बिल्कुल दूसरा प्रॉब्लम उनकी ये थी कि थिएटर के लोग यहाँ सीरियसली नहीं लिए जाते इस मुल्क थिएटर करने का मतलब है ड्रामे वाला कुछ, कुछ इस तरह का तो वो उससे अपने आप को अलग साबित करने के लिए बहुत बड़े ब्यूरो से बन जाते थे कई बार ताकि लोग जरा इज्जत करें और हमारे भीतर भारतीयों के भीतर जो थोड़ी सी कोलोनियल मेंिटी की बड़ी अच्छी अंग्रेजी उनके प्रभावित हो जाते हैं जो कोई ऐसा डायनेमिक्स आदमी दिखाई दे जो बड़ी क्लिप्ड एक्सेंट में बात करे, बहुत आर्टिकुलेट हो तो उस के का प्रभाव भी एज एज वेरी क्लेवर मैन, सी भीट भी उससे असर में आ जाते हैं और हिंदुस्तानी लोगों पर भी एक पड़ता है जब वो बोलते हैं तो फुल्ली एक्सप्लॉयटेड दिस में बहुत ही जबरदस्त थे ये सब चीजें थी तो जन्मे जब उनको मिला तो देवी जी ने उसकी बड़ी तारीफ करके इनको दिया हमें रोने शुरू की सात आठ दिन उसकी रीडिंग की कुछ नहीं बोले हम लोग पढ़ते रहे तो एक दिन मुझसे पूछा तुम इस नाटक के बारे में क्या समझते समझता हूँ मुझे तो ये नाटक बहुत ही अच्छा लगा अच्छा तुम तब भी स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट थे ना ना से से तक जी ईयर में था बस उन्होंने कहा कि बोर है कहना मत किसी क्योंकि मैं क्लास नहीं कहना चाहता न मैं और किसी से कहना चाहता टर्म्स खराब हो जाएंगे लेकिन ये बोर है नाटक इतनी देर तक घंटों नहीं बोलते चले जाते बोलते चले जाते हैं मैंने कहने इसमें एक किस्म का थिएटर है आर्ग्यू किया उनके साथ तो तुम कहो तो जैसे कि आप बिल्कुल कुछ ना जाने और अचानक आपको हवाई जहाज का पायलट कहिए कंट्रोल लीजिए अपने हाथ में करिए इसे अब पता नहीं कितने वो सीरियस थे क्या था तो मैंने कहा देखिए ये मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं हैंडल करूँगा और जिस स्टेज पर मैंने तो ये कहा था कि मैं किसी अच्छे निर्देशक को इसे करते हुए देखना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं मुझे बोर दूसरे दिन से उन्होंने रिहर्सल में आना बंद कर दिया लोगों ने देखा कि निर्देशक की गद्दी पर अचानक में बैठा और उसमें ओम शिवपुरी और सब मेरे सीनियर एक्टर भी थे और मैंने नाटक शुरू कर दिया करना तो ये चौथे या पांचवे दिन एक दिन रिहर्सल चल रही थी और ये कुछ केक लेके ऊन का तरीका था अच्छा हाँ रिहर्सल में चले आए तो हम लोगों ने केक वगैरह ले ली रिहर्सल बंद हो गया तो करो करो मैंने कहा नहीं ये नहीं होगा हम रिहर्सल नहीं करेंगे तो कह लगे क्यों मैंने कहा मैं आपको एक महीने बाद इसके रिजल्ट से कहा आपके सामने रह रिर्सल ले नहीं सकता अभी कुछ <laughs> <coughs> नाराजगी से अच्छा। दूसरे दिन कहा कि ठीक है एक हफ्ता तो गुजर चुका है और तीन हफ्ते आप लीजिए उसके बाद में देखूंगा उसको तीन हफ्ते बहुत जुट के उस पर काम किया है एडिट की स्क्रिप्ट तो एडिटिंग की मुझे बहुत उसमें गुंजाइश नजर आई एडिट की स्क्रिप्ट उसके बाद उन्होंने आके देखा और आके कहा कि इसके हम बहुत सारे शोज करेंगे इसमें मुझे नहीं एक्टर से कहा इसमें बड़ा पावरफुल थिएटर है अच्छा मुझे कुछ नहीं कहा कि इसके हम काफी शोज करेंगे एक्टर से बात करके चले मैं बैठा रहा हूँ तो उसके बाद बहुत दिन तक मेरा एटीट्यूड देखते रहे कि कहीं इसके सर में तो बात नहीं चली गई है क्या सोच रहा है वगैरह वगैरह लेकिन उसके काफी पब्लिक शोज यहां हुए 1965 अच्छा। के जमाने में हम लोग सुबह उसको 11 बजे करते थे अच्छा दिन में, हाँ, दिन की रोशनी में में में लाइटें नहीं होती कुछ नहीं होती कुछ होता था खिड़कियां खोल के 65 इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की थी। था मेरा दिन शो सुनते थे 1965. कहां पर? गांधी भी भी भी एक दिन देखने अच्छा अच्छा हाँ, तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी तो तो तो वो भी देखने और मुझे मुझे ये भी याद है कि ने उन्हें रिसीव किया किया नीचे लेकिन इंटरवल में कह के चले गए तुम सी कर देना। अच्छा? तो मैंने हमें जाना अच्छा? अच्छा? था इलाहाबाद <laughs> <laughs> <laughs> पे और इलाहाबाद के लिए ने कोई अच्छा हिंदी नाटक नाटक नाटक की की जरूरत थी क्योंकि एज मैन ही न्यू कि सारे नाटक ले जाएंगे तो पिटाई की ना है राष्ट्रीय नाट्य इनक्लूड हो गया अच्छा। वहां जाने के बाद सुने जन्म सुनो जन्म तुमने अभिनय भी किया तब नहीं तभी थे बजाज नेता कर रहे थे शिवपुरी उसमें सूत्रधार थे सुधा युवती थी अरजीत और एक सिद्धू एक्टर जो अमेरिका चले गए वो मामूली राम थे उसमें और वीरेंद्र शर्मा जो आजकल मुंबई में हैं, दूरदर्शन में वो युवक था उसमें ये कास्ट तुमको करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत अच्छा बहुत बहुत अच्छा अच्छा। अच्छा। कॉन्फिडेंस लेकिन इलाहाबाद जब गए तो इलाहाबाद में कंजूस जो अलकाजी का प्रोडक्शन था इतना पॉपुलर प्रोडक्शन था वो अब दो चीजें वहां हुई एक तो हिंदी का क्षेत्र होने की वजह से तो उनको लेकिन जब हम कॉमेडी करते हैं तो कॉमेडी के प्रति कुछ ऐसी भावना हमारे लोगों में है ऊपर के लोगों में ये क्या मतलब एंटरटेनमेंट जो है ये कोई बहुत ही खराब चीज है हमको एक और चीज लगती है हम, हम ये केवल ये बात नहीं है ये थोड़े से हो गए क्योंकि क्लास नाटक सीरियस नाटक ही माने जाते हैं जो हाँ। कि ऐसी कोई खास कारण नहीं है इसका हमको बहुत बार लगता है कि फॉरेन कॉमेडीज और खास करके मौलिय वगैरह की कॉमेडीज में हमको पर्सनली भी तुम पूछो तो हमको बहुत मजा नहीं आता क्योंकि तो हमको बहुत सी जगह बड़ा फूहड़पन उनमें लगता है और ये लगता है कि इतना फोहड़पन यदि हमारे यहाँ का कोई नाट्यकार लेकिन मैंने रमेश मेहता की इतनी आलोचना कभी उनको हम लोगों ने सीरियसली नाट्यकार की तरह से तो नहीं माना है और एक्टिंग वो बहुत अच्छे करते हैं बड़े स्लिक प्रोडक्शन्स होते हैं उसकी करते हैं बहुत हिचकिचाते हुए उनके योगदान को हम लोग कहीं रिकॉर्ड करते हैं कि हाँ रमेश मेहता ने ये काम किया मगर वही दुनिया की बकवास बाहर के नाट्यकार लोग कॉमेडीज़ में कर जाते हैं और उसको हम लोग हर तरह के मौलियर के कई नाटकों के अभी हाँ हा। तो अच्छा तो का, अलकाजी का प्रोडक्शन हो तो उसमें प्रोडक्शन की स्लिकनेस और तुम लोग सब जब अभिनय करने वाले रहो तो वो एक अभिनय की तो गरिमा रिचनेस जो है वो रहती है मगर बाकी का कंटेंट की दृष्टि से और इलाहाबाद के लोग लेकिन मुझे सभी लोग ज्यादातर लोग मानते हैं और मुझे तो उससे बड़ी प्रेरणा मिलती है कई बार अच्छा और मुझे ये भी लगता है की अगर मौलिया नहीं होता तो शायद नहीं होता आगे जाकर क्यों मोलियर देखिए मोलियर मुझे दो लेवल्स पे बहुत अच्छा लगता है एक लेवल पे तो वो एक्टर के आर्ट को सेलिब्रेट करता है कि एक्टर क्या कर सकता है उसे हर तरह की पॉसिबिलिटीज देता है दूसरा मोलियर में मजाक के द्वारा और फार्सिकल मजाक के द्वारा एक्सजरेटेड जोक्स के द्वारा एक अटैक करता है एक सबवर्जन करता है वो. कैसे लेवल पर पर जिसे हम बर्दाश्त नहीं नहीं कर पाते उसमें इतनी इंटेंसिटी है है कहीं पर, एक अंदरूनी और और वो वो से तुमको ये नहीं लगता कि के माने जो जो जो सिचुएशंस लेते हैं आज से फ्रांस सिचुएशन थी इसलिए हमको अभी भी बहुत लागू होता है, है मैं तो अपना अगला नाटक किसी का भी नहीं हाँ एक बिच्छू में पार्टिसिपेट किया अलकाजी ने जो बिच्छू किया था उसमें मुझे वो बहुत ही महान नाटककार नजर आता है और एक तो ये कि वह एक्टर को बहुत ही बिल्कुल सेलिब्रेट करने का मौका देता है कि जाओ जिस हद तक जा सकते हो जितना खोलता है एक्टर को और ब्रेस्ट में जो एक खुलापन है कि अचानक वो कोई ऐसी बात कर देंगे बड़ी सीरियस बात करते करते वो मोलियर से लिया हुआ एक तत्व है उसमें अच्छा मुझे ऐसा लगता बड़ा है बड़ा हेल्थी है मोलियर और हेल्थ भी सेलिब्रेट करता है फिजिकल वेलबींग भी सेलिब्रेट करता है टू तो बी हैप्पी एंड And joyful on the stage, There's only provides you those situations. फिर उसमें एक सीरियस एलिमेंट है रिवर्सल का कि वो हमेशा जो है एक उसके अंदर एक इस तरह की चीज है कि सर्वेंट्स जो है वो मास्टर हो जाते हैं हाँ। कहीं हम इतने dependent होते हैं तो servant-master relationship को जिस तरह वो reverse करता है उसमें बड़ी intelligence के साथ करता है जो आदमी बिच्छू करेगा या कंजूस करेगा या उसके अंदर जो वो दूसरा नब्बू है वो करेगा बी एक्टर एंड वेरी इंटेलिजेंट एक्टर टू बी डू बीट इंटेलिजेंस इतनी चाहिए विट इतनी चाहिए उसको खेलने के लिए कि यू टू थिंक वेरी वेरी फास्ट वेरी फास्ट एज एन एक्टिंग एक्सरसाइज वेरी गुड और ये रिवर्सल का एलिमेंट जो है ये सीरियस है उसके. और दूसरे कॉमिक सिचुएशंस जिस तरह किसी निर्माण करता है वो कॉमेडी के स्ट्रक्चर का मास्टर है उसमें बहुत लेसन हैं हमारे लिए एज फार एज क्योंकि तो अबर थिएटर इज बिट डल अब थिएटर पे बातचीत आ गई थी इस मैं जनरली में मैं महसूस करता हूँ इज़ सोलेम ऐसा लगता है कि हम किसी टेम्पल में जा रहे हैं कोई नाटक होने वाला है चीज बल्कि खुलापन जो होना चाहिए एक बेबाकी जो होनी चाहिए और एक भी चाहिए थिएटर के तो बुराई का प्रश्न कैसे इंटरटेन ये अलग बात है कोई सीरियस नाटक से होता है कोई लाइक नाटक से होता है अब वो लाइट की देख के आनंद आया तो कहीं लोग छोटा मानते मानते हैं अब कलकत्ते में वो जो ऑडियंस थी वहाँ की बड़ी ऑडियंस थी ज्यादातर जो वहाँ का संक्रांत मारवाड़ी तबका था वो आया था देख और इस कदर लोगों ने एंजॉय किया उस नाटक को इस कदर कंजूस को कंजूस को हाँ, देखा था, मैंने भी लोग बर्फ करेंगे बर्स करे। था। <laughs> मैं नब्बू कर रहा था और शिवपुरी और परफेक्ट टाइमिंग हम दोनों क्योंकि बहुत एक्ट साथ कर चुके थे तो मैंने कुछ कहा उसके बाद एकदम से बम सा फटा लाफ्टर का और लोग हंसते हंसते इतना कि हम दोनों फिर बात करने लगते थे स्टेज पे मैंने शिपू से कहा कि आगे चलो पहले अभी चुप हो तो आगे चले <laughs> इस तरह की बातचीत भी हम लोगों में स्टेज पर कलकत्ते में उसके बाद जितने लोग बैक स्टेज मिलने के लिए आए इंक्लूडिंग श्यामा आपको मुझे ख्याल नहीं कि आपने क्या कहा आप भी मिली थी लेकिन श्यामा ने मुझे कहा अच्छा तुम ये भी कर लेते हो <laughs> जनमेजे देख के बिल्कुल नहीं लगता कि तुम इतने नॉन सीरियस आदमी हो हमने तो शायद जन्मेजय नहीं देखा था मैंने गण देवता देखा हाँ। और देखा और कंजूस देखा जनमेजयोगी ने, ने, दे। तो तो हाँ। ने कहा नामिका के लिए इस नाटक को तो हमने तो उसे बेकार करके एक तरफ रख दिया था लेकिन अब हमारे समझ में आया की हमें नाटक की भाषा ही नहीं मालूम तो अब हम अपने ग्रुप को कहेंगे किस को फिर से उठाया जाए और हम तुमको बताए ये बड़ी बुआ जी नाटक या सारी रात सारी रात हमने जो बादल का अनुवाद करने का क्या नाटक है ठीक है अनुवाद किया कुछ बात भी नहीं समझ में आ रही थी मैंने कहा की तो वो ठीक है कर लिया आपने का मगर जब प्रोडक्शन और प्रोडक्शन देखा तो लगा कि क्या कुछ है नाटक में जो कन्वे किया जा सकता है बड़ी बुआ जी शुरू किया बीस पन्ना करके छोड़ दिया तो बनेगा की भी कोई नाटक है इसमें करने का फिर एक नाटक नहीं है नहीं है नहीं है दूसरा एक नाटक है हमने कहा उससे अच्छा तो फिर बड़ी बुआ जी है ट्रांसलेशन कम्प्लीट किया सत्तर पचहत्तर किए और जब भी किया हाउसफुल रहा लोगों को स्टैंडिंग अलाउ किया और मोस्ट uh, इनोसेंट पता नहीं तुमने पढ़ा है कि नहीं मोस्ट इनोसेंट कॉमेडी है एक शब्द एक लाइन कहीं फोहर नहीं है कुछ नहीं है अश्लील नहीं है जो माने जो हम लोग बहुत से uh, <laughs> मैने मान करके चलते हैं बट इट इंटरटेन और आप तीन पीढ़ी साथ में बैठ करके वो नाटक देखो और एंजॉय करो और उठ करके चले जाओ तो ये तो खैर बहुत बार इस पर निर्भर करता है अच्छा तो वो तुम्हारा पहला था। पहला प्रोडक्शन प्रोडक्शन था हाँ। था उससे पहले एक और और बात कलकत्ते कलकत्ते में ये देखने के बाद हाँ। क्योंकि आप से हैं हैं और सभी ऑडियंस को बहुत अच्छी तरह जानती तो हसे तो हर एक ने किया हाँ। लेकिन जब मिलने आए पीछे हाँ। तो रमा जी ने भी मुझे यही कहा हाँ। लोगों को बहुत पसंद आया जितने लोग मिले जैसे अपने को थोड़ा सा अलग, अलग करके, करके <laughs> दूसरों के लिए कह रहे हैं <laughs> रमा जैन ने भी मुझसे यही कहा लोगों को बहुत तो का। बहुत अच्छा रहा लोगों को खूब पसंद आया लेकिन नाटक तो कल वाला था जन्म क्योंकि तो वो सीरियस था सीरियस था <laughs> तो इसी तरह का कुछ हाल इलाबाद हो और अलकाजी एक लेवल पर एक बहुत ही जलस आदमी वो मेरी पहली सक्सेस थी इलाहाबाद में और लोगों ने कहा कि वो कब वो क्या दिखा दिया मजमा तो तो हम रोज सड़क पे देखते बड़ा था, बड़ा ये था था ये <coughs> और और हिंदी के तमाम बड़े-बड़े लोग जोशी और सभी लोग जोशी थे उस उस रात उस सक्सेस की वजह से मुझे नींद नहीं क्योंकि वो मेरी पहली सक्सेस थी <coughs> दिल्ली में सात आठ शो हो चुके हो, था। था। हो चुके थे लेकिन रिएक्ट किया लोगों ने ने अंग्रेजी प्रेस सर रिएक्शन उसको दिया जैसे कोई यंग लड़का है कर रहा इस तरह ये मुझे बात भी मालूम हुआ क्योंकि जब मैं ये सब लोग सो गए तो सारे दोस्त सो गए मैं इतना एक्साइटमेंट में था कि सो नहीं सका मैं उठ के मेरे घर रात को इलाहाबाद घूमा गया तो दो बजे मैं कुर्ते पजामे में चप्पल पहन के बाहर निकलता तो छत तो से जहां उनका कमरा था जहाँ उनको ठहराया गया वहां से आवाज आई कान स्लीपे घर इतना ही सब नहीं आ गया <laughs> <साथ, नहीं> <laughs> में में अच्छा अच्छा अरे वाह वाह गए के और और थिएटर की बात करते हुए, करते हुए ये काफी देर तक सुबह मुझे पब में भी ले पहली बार भी मुझे मुझे ले जाके। और फिर मुझे उन्होंने ये कहा कि दिलाे इसी तरह से तुम्हारी तरह से बहुत टैलेंटेड लड़का था। तुम्हारा वो हाल हो जाए। तो समझ जाना। <laughs> <laughs> दुबे और अलकाजी में, तो तुमने दुबे से कभी वो अलकाजी के ऊपर जो उन्होंने कविता लिख लिख लिख रखी है कविता लिख रखी हम लोग कानपुर आए अच्छा। तो कानपुर में आ, हमारा जनमेजय नहीं था उसका नाटक नाथ पाल अच्छा, तो हमारा तो कंजूसी हुआ, और वो लोगों का नाटक देखा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया नाम और सुना इससे तो था। ऐसा लगा और सबने कहा भी तो जिन्होंने दोनों देखे थे कहा भी और अलकाजी ने कहा लेकिन अलकाजी तो चुड़े तो इस तो तो दे <laughs> हुए तो थे तो और अब वो भी बदल गया अभी तो हम बंबई में मिल करके आए घंटे अभी और बहुत बाकी है उसका जो प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसके एबिलिटी को तो देखो दुबे तो कि कोई वैसे तो नहीं डाउट कोई डाउट नहीं करता है मगर अहम बड़ा जबरदस्त भयंकर और उस अहम को संभालते हुए उससे बात कर पाना उससे डायलॉग स्थापित कर पाना बड़ा कठिन काम बड़ा कठिन काम नहीं है <laughs> कि जो लोग साथ काम कर रहे हैं कर ही रहे हैं मुझसे बीच में दो साल तक जरा थोड़ी नाराजगी हो गई थी वैसे हम लोग 64 में आए थे कलकत्ता तब से परिचय हुआ और बहुत इज्जत करता है हमारा। मुझे याद है उसकी वो स्पीच वहाँ कलकत्ते हाँ। में मैं भी था उसमार में हाँ। जिसमें शंबुदा थे हाँ। खुजली होती है जो जोराजराज थी बलराजानी थे तो खुजली होती है तो करो कर, ना हाँ, कौन कहता अपने हाँ। है अपने खुजली होती करते हैं। इसका एहसान किसके ऊपर? और भी हाँ। <laughs> क्योंकि अगर हीरो ने कर लिया तो आपका नाटक खराब होगा निश्चित तौर से इसलिए मैं खुद ही कर लेता सबसे पहले ये भी उन्होंने कहा था अच्छा तो एनीवे anyway, मगर ये भी सही है कि तेरे पिछले 25 वर्षों से से लगातार कर कर कर रहा रहा रहा है कर रहा है है है सीरियसली बहुत से बहुत अच्छे हैं के anyway, दुबे के इसमें कोई नहीं एनीवे बारे में हमारी एक राय है वो आप रिकॉर्ड कर लीजिए हाँ हिमसेल्फ इज बेस्ट क्रिएशन लुक एट उसमे ईगो है जो भी कुछ है, बड़ा प्यारा आदमी लेकिन uh, so like like जन्मे जल। जन्मजय के बाद हाँ तो जन्मजय तो वो पहला उसके बाद दूसरा मेरा नाटक था ये एब जिसको बंगला में मुझे पढ़ के सुनाया भारत भूषण अग्रवाल ने तो उन्हीं से हमने कहा कि आप उसको ट्रांसलेट कीजिए तो बजाज ने उनकी थोड़ी मदद की तो आधा नाटक उन्होंने ट्रांसलेट किया आधा बजाज ने किया उनके साथ बैठकर तो उस दिन दोनों पर मिलकर तो पहला हमने यहाँ किया और उसको जालाना भी दो तीन बार देखने दो बार देखा जाए राकेश उसमें कविताएं क्यों क्यों? बात दे दी करता है मैंने काट थी। क्यों? हाँ, इस पर बादल बाबू से भी बहुत बहस हुई थी। और उसी उसी को लेकर राजेंद्र ने कुछ लिखा था जो बादल बाबू ने पढ़ा और जिस तरह से उनको बताया गया था तो जब उन्होंने हमारा रिहर्सल देखा तो वो टेप कहीं पर अब तो शायद मुश्किल नहीं मिलना उसमें उन्होंने कहा कि अब मुझे i may not approve of this production but it is serious production nobody told me that it's a serious interpretation of my work अच्छा <coughs> तो मैंने वो देखा था कलकत्ते कर, में प्रोडक्शन तुम्हारा एवम इंद्रजीत का भी और हमको ये लगा कि मैं नहीं आया था उसके साथ ये लोग लेके प्रशांत वाले हम थे और हमको ये लगा कि Uh, एवम इंद्रजीत में बहुत सी जगह होता है ये सही है कि बहुत सी जो बातें गद्य में कही गई हैं वही एलेबोरेट हो रही हैं कविता में मगर फिर भी वो शायद प्राण है और मुझको ये लगा यहाँ क्योंकि अब शायद अगर मैं करूँ तो इंडियन ट्रेडिशन से ज्यादा सबका होने की वजह से उस वक्त में बहुत ज्यादा वेस्टर्न ड्रामे से नर्चर हुआ हुआ और मुझे लगता था कि जो बात कह दी गई वो इकोनॉमिकली एक बार कह रही थिएटर में फिर दूसरी बार उसकी नहीं है, बिल्कुल में करने वाला में था। नहीं होनी नहीं चाहिए लेकिन हमारे ट्रेडिशन में तो एलिब्रेशन जो है और वही नहीं हमको ये लगा था कि कविता बात देने के कारण अंत में वो जो स्ट्रगल करवाया इंद्रजीत का गला घोंट देता है लेखक तो वो शायद इसीलिए हो सका कि इसीलिए तो इस पथ का मैं अंत नहीं पाता हूँ नहीं कहीं आश्वास की यात्रा के पूरी होने पर कोई देवलोक सम्मुख हो और अंत में आगे तीर्थ नहीं है तीर्थ नहीं है केवल यात्रा लक्ष्य नहीं है केवल पथ ही इसीलिए इस क्या हम भूल रहे हैं मने तीर्थ पथ की बात जहाँ आई है वहाँ, uh, strangling की बात बात नहीं नहीं हो सकती सामने सामने लक्ष्य रहा रहा है मंगल दिख रहा है मंगल में कुछ तो तो वो कविता बात यदि दोगे हमारे तो ख्याल से तुमको एंड निश्चित रूप से नाटक का बदलना पड़ेगा एंड uh, आई नहीं आप ठीक कह रहे हैं लेकिन आ, उस समय मुझे ये नहीं ये मुझे नहीं लगा था नहीं समझ की बात नहीं थी लगा ही नहीं था मुझे लगा था कि कहीं पर बादल बाबू कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं खुद अपने विजन से जो स्थापना उन्होंने की है फर्स्ट और सेकंड एक्ट में